विवेक चार सौ तो पांच नंबर सूत्र तक विचार हुआ सात नंबर पर आगे आत्मचिंतन का विधान माने हम अपने स्वरूप का चिंतन कैसे करें आत्मचिंतन माने हमारा अपना स्वरूप का चिंतन हम कैसे हैं क्या हैं कैसे हैं कहते हैं कि विद्वान लोग हैं विवेकी लोग उस आत्म का चिंतन करते हैं कैसा करते हैं हमें भी उसी प्रकार करना होगा उसके लिए आत्मचिंतन का विधान बताते हैं चित्तमूलो विकल्पो विकलोय चित्ता भाव न कशन अतश्चित सामधे प्रत्यग्रूपे पर चित्तमूलो विकल्पोयम चित्ता भाव न कशन अतचिति समाधेहि प्रत्यग रूपे परात्म अयम विकल्प ये जो विकल्प माने विशेष आकार में जो दिख रहा है यही विकल्प है आकार में देखना ये विकल्प है संसार विकल्प सब तक करता है संसार जो साकार होकर के बहस रहा है जो विकल्प ये विशेष अकल्प विकल्प ये अयम विकल्प चित्तमूल मन के होने पर है जागृत और स्वप्न में मन काम करता है तो ये खड़ा है चित्तमूलक है इसका मूल कारण चित्त है मन जब तक होता है तब तक ये होता है और चित्ता रावे नकसना चित्त के अभाव काल में विकल्प नहीं होता कहां देखा सुसुप्ति में देखा मनमूलक है मन है तो यह है और मन नहीं है तो यह नहीं है मन है और यह विकल्प है विकल्प में संसार जो साकार विग्रह जो दिख रहा है मन के होने पर है कहा देखा जागृत सूत्र में देखा और चित्त के अभाव काल में नहीं है कहाँ देखा सुसुप्ति समाधि आदि में समाधि में न जा सके सुसुप्ति तो सब कुछ लगभग है मान एक चित्तमूलक है संसार जो भी ये आकार दिखता है ना ये संसार है शरीर भी संसार कोटि में है आ, और ये जितने भी दृश्य वर्ग हैं सब संसार कोटि में हैं ये कि चित्त चित्तमूलक है इसका मूल कारण चित्त है मन जब काम करता है तो ये खड़ा होता है और जब मन काम नहीं करता ये नहीं है मन काम करता है तो होता है वो देखा जागृत में स्वप्न में संसार है मन है उस काल में मन, मन होने पर है और जब मन नहीं है जिस काल में जैसे सुषुप्ति वहां ये नहीं है गाढ़ निद्रा में जब हम जाते हैं उस काल में ना शरीर है ना बाह्य पदार्थ है ये विकल्प नहीं है उस काल इसलिए क्या करना होगा मन के होने पर इसकी सत्ता है मन के न होने पर नहीं है ये पता तो लग गया अतः इसी कारण से चित्तम समाधे ही प्रत्येक रूपे पर इसलिए तुम ऐसा करो चित्त को समाधान करो एकाग्र करो कहा प्रत्येक रूपे पर चित्तम समादे प्रत्येक रूप जो आत्म रूप परमात्मा है उसे में चित्त को एकाग्र कर दो उधर चित्त एकाग्र होगा तो ये लिखेगा नहीं आपको समाप्त तो हो जाएगा क्यों चित्तमूलक यह है माने मन को हम आत्माकार वृत्ति में नहीं रखेंगे तो इधर हो जाता है मन फिर संसार खड़ा हो जाता है और मन को वहां पर छिपा देंगे आत्माकार वृत्ति में फिर संसार नहीं होगा उसका क्योंकि ये तो देखा है अनुय विद्रेक लगा करके देखा है मन के होने पर संसार है मन के न होने पर संसार नहीं है मन के होने पर संसार होता है दृष्टांत क्या है जागृत और स्वप्न और मन के न होने पर संसार नहीं होता वो दृष्टांत दृष्टान्तु तो ये मन के कारण ही संसार के स्फुर होना है मन के स्पंदन है बोलते कहेंगे मन के स्पंदन है बोलते वासिष्ठ आदि में इसको मन होने पर है उ उ और मन नहीं तो नहीं इसलिए मन को वहाँ बिलीव कर दो कहा आत्मा आत्माचार वृत्ति में बैठो तो प्रत्येक रूप पर आत्म चित्तम समाधि ही का इसलिए चित्त को वहाँ एकाग्र करा दो उस आत्मा में करा दो तो संसार भाषा का नहीं भ्रांति अज्ञान है ना अज्ञान तो है अज्ञान यही भी चित्त भी है अज्ञान का कार्य यही है अज्ञान ही भी संसार अत चित्तम समाधि ही प्रत्येक रूपे परात्म ने मैंने अन्य विद्रेक लगा करके देखा मन के होने पर संसार है और मन के न होने पर संसार नहीं ये दोनों स्थान दृष्टांत है मन के होने पर चित्त के होने पर संसार है ये जागृत अवस्था में देखा और मन के न होने पर संसार में कहा देखा सुसूप में देखा दोनों है इसलिए मन को ही एकाग्र करो प्रत्येक रूप पर आत्मा चित्तम समाधि ही लोट लकार प्रयोग कर दिया सम आन और धा से देही बनता है किसी को ये करो समाधान करो मन को वहीं समाधान करो माने मैंने आत्माकार वृत्ति बनाओ फिर उस काल में संसार नहीं भासेगा आपको जितने समय तक आप आत्माकार वृत्ति में रहोगे उतने काल तक संसार नहीं भासेगा जैसे जब तक आप सुसुप्ति में होते हैं संसार नहीं भाजता कैसे आत्माकार आरवृत्ति में रहो तो संसार में भासेगा ये चित्त मूलक है संसार ये ठीक आगे देखो आगे बोलते हैं कोई एक ऐसा तत्व तो है हाँ जो कि विद्वान विवेकी लोग विद्वान अर्थात विवेकी लोग जो होंगे आत्मा अनात्मा विवेक को हुआ है ऐसे लोग जिसके निरंतर चिंतन करते हैं ऐसा एक तत्व तो है आप भी उसी में चलो ऐसा बोलते हैं केवला निरीहम सततबोधम केलानंदमपमतिरीह नि गगनाभ विद्वान ब्रह्मपुरम विद्वान्ह्म सतत केवला बेलम नित्य मुक्त निरीहम निरवधि गगनाभं निष्कल निर्विपम देखो कोई एक ऐसा तत्व है कोई कि है हम अभी नीचे से बोल रहे हैं हम वहां नहीं है कोई ऐसा तत्व है कि मैं ऐसा तत्व क्या सतत हम नित्य ज्ञान स्वरूप कोई तत्व है सतत माने निरंतर नित्य ज्ञान स्वरूप बोध माने स्वरूप ज्ञान और सतत का अर्थ निरंतर नित्य नित्य ज्ञान स्वरूप कोई ऐसा तत्व है और वो कैसा तत्व है निरंतर ज्ञान स्वरूप है नित्य ज्ञान स्वरूप है और केवल आनंद रूपम केवल आनंद रूप सुख रूप है आनंद मान सुख केवल सुख रूप है वहां दुख का नाम निशान नहीं है ऐसा एक तत्व है वस्तु है जिसको ब्रह्म कहते हैं आत्मा कहते हैं ऐसा वस्तु है निरुपम जिसका उपमा देना संभव नहीं है वो जैसा ऐसा कहना बनता नहीं ऐसा तत्व है हाँ। निर्गता उपमा यशमा आप स निरूप सद जिसकी कोई दृष्टान्त दे नहीं पाते उपमा नहीं दे सकते वो जैसा वो आत्मा कैसा गाय जैसा गाय जैसा उपमा नहीं है उसके लिए सादृश्य नहीं दे पाते ऐसा एक तत्व है निरुपमम, उपमा रहित जिसके लिए कोई उपमा नहीं है जैसे गवाय कैसा होता है गाय जैसा उपमा मिलता है मिलते हैं संसार में अमुक कैसा होता है अमुक जैसा उपमा मिलते इसके लिए कोई उपमा है ये तो अपने स्वरूप ही है, है है निरुपम माने संसार के पदार्थ को देखा करके वो ये जैसा कहना बनता नहीं उपमा रही थे वो और अति बेलम कहते बेला समय बोलो काल बोलो बेला बोलो ये काल के पर्याय वाचक शब्द होते बेला समय शब्द भी काल का पाचक है काल शब्द भी, का का भी काल का ही पाचक है और बेला बेला शब्द भी काल का ही पाचक होता है बेला तो अतिक्रांतम बेला बेलाम अधिक्रांत अति बेलम काल को अतिक्रमण करके बैठा काल के घेरे में नहीं है जो बाकी संसार के पदार्थ काल के घेरे में है वो बेला माने काल उसको अतिक्रमण करके बैठा हुआ एक तत्व है हाँ। कालम बेला बेला माने कालम बेला का अर्थ काल तो बेलाम अधिक्रांत अति बेलम माने काल को अतिक्रमण करके बैठा हुआ है ऐसा एक तत्व है कोई तत्व है कि भी करके बोला हमारे अब बहुत नीचे बैठे हुए हैं हम इसलिए कहते कोई ऐसा एक तत्व है ये बोला था <laughs> वो विद्वानों की उपलब्धि है ऐसा एक तत्व है आत्मव्यता लोग उसकी अनुभूति कर रहे हैं ऐसा करके बोला जा रहा है कोई ऐसा एक तत्व है उसको अन्वेषण करना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा कोई एक भी सतत बोधमा कोई ऐसा एक तत्व है नित्य ज्ञान स्वरूप है केवल आनंद रूप है मैंने सुख रूप है सुख ही है उसमें दुख का नाम निशान नहीं है उसके नमूना सुसुप्ति है सुसुप्ति निचला स्थान है वहां भी दुख का नाम निशान नहीं है और उससे भी तुरीय अवस्था तो उससे ऊपर के स्थान है जब सुसुप्ति में भी दुख का नाम निशान नहीं होता वो तो अज्ञान विशिष्ट अवस्था है वहाँ भी दुख का नाम निशान नहीं जो तो तुरीय अवस्था की बात है ये कोई तत्व तो है सुखी में तो कोई व्यवहार नहीं है लेकिन ज्ञानी का तो व्यवहार है ज्ञानी ज्ञानी का व्यवहार वास्तव में होता है ज्ञानी का व्यवहार दूसरे के ज्ञानी माने शरीर को बोल रहा है वो दूसरा किसको बोल रहा है शरीर को नहीं वो फिर तो तो शरीर में उतरा ना उस काल में वो वो ज्ञानी नहीं हुआ है उस काल में वो मुख्य ज्ञानी नहीं है शरीर में उतर गया तो मुख्य ज्ञानी कहां हुआ यही है तो कोई एक ऐसा तत्व है सतत बोध रूप माने नित्य ज्ञान स्वरूप बोध माने ज्ञान ऐसा और केवल आनंद रूपम केवल आनंद स्वरूप है माने सुख रूप आनंद माने सुख शुक, सुख स्वरूप ऐसा एक तत्व निरूपम हम जिसकी उपमा देना कोई संभव नहीं है अमुक व्यक्ति कैसा तो अमुख जैसा ऐसा बोलते हैं हम लोग यहाँ उपमा देते हैं किन्तु वहां उपमा नहीं है संसार के पदार्थ देना पड़ेगा एक ही है आत्म तत्व तो उससे अतिरिक्त सब अनात्मा है तो अनात्मा को उपमा देकर के आत्मा की सिद्धि कैसे करेंगे वो निरुपम है वो उपमा है ही नहीं उसके लिए कोई निरुपम हम। और अति बेगम बेला माने काल समय उसको अतिक्रमण करके बैठा हुआ है वहां काल कुछ नहीं कर सकता काल को अतिक्रमण करने वाला एक तत्व है और नित्य मुक्तम नित्य मुक्त स्वरूप है ऐसा और निरीहम चेष्टा रहित है इहा मैंने चेष्टा निर्गता इहा यद निरीहम वो ब्रह्म में कोई चेष्टा आत्मा में चेष्टा नहीं, नहीं है हलचल नहीं है निरीह है इहा मैंने चेष्टा इहा का वहाँ अभाव है तो निरीह तत्व है चेष्टा रहित और निरवधि कितने लंबा चौड़ा होगा अवधि जैसे शरीर की अवधि बता सकते हैं कितना है छ फुट सात फुट और चौड़ाई कितनी दो फुट जिसकी सीमा है ये निरवधि है वो उसकी अवधि नहीं है वो नहीं है ऐसा कोई स्थान नहीं है निर्गता अवधि यहाँ तब निर्वधि अवधि नहीं माप तोल नहीं है जैसे भारत की सीमा की अवधि है भारत कहां तक है मापा जा सकता है वो आत्मा के क्षेत्रफल मापा नहीं जा सकता दसों दिशाओं में व्याप्त है सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है वो चेतन तत्व निरवधि अवधि रहित और गगनाभम गगन के समान है सूक्ष्म है माने इसमें एक उपमा दिया गया किसके समान देखना गगन के समान आकाश के समान सूक्ष्म सूक्ष्मता को लेकर के गगन गगना आभा माने होता है सदृश गगन के समान आकाश के समान है वो माने व्यापकता को लेकर के सूक्ष्मता को लेकर के आकाश के समान कहा अगर कोई उपमा देनी हो आत्मा के लिए अनात्मा से तो सबसे महान और सूक्ष्म में आकाश होता है भूतों में कौन होता है तो वही एक मिलता है और, और कोई तो मिलेगा नहीं और निष्कलम अवयव रहित है वह कला माने अवयव हाथ पैर आदि को कला बोलते हैं आ, निर्गता कला तल निष्कलम बरूदरी समाज है सब कुछ हाथ पैर आदि अवयवों से रहित है वो, वो आत्मा ऐसा है कि हाथ पैर आदि तो शरीर के आत्मा का नहीं है और निर्विकल्पम माने कोई विशेष आकार का नहीं है ऐसा विकल्प मैंने आकार विशेष जैसे मनुष्य एक आकार में पेड़ एक आकार में जमीन आकार में है विकल्प रहित है वो जैसे आकार नहीं है उसका आकार रहित है ऐसे जो तत्व है कोई तत्व है पूर्ण ब्रह्म को या ऐसे पूर्ण ब्रह्म को परिपूर्ण ब्रह्म को समाध विद्वान हृदि कलएगी समाधि अवस्था में जो विद्वान होगा अपने विवेक यहाँ विद्वान कर दो विवेकी सदस्य विवेकी व्यक्ति हृदय में अंतःकरण में हृदय हिर्दय माने हृदय स्थ मन में समाधि अवस्था में अनुभव करते हैं विद्वान करता है अनुभव माने विवेकी व्यक्ति उसका अनुभव करता है उस आत्म तत्व का अनुभव करता कौन या विद्वान करता विवेकी कौन सा विवेकी आत्मा अनात्मा विवेकी जिन विवेक कर बैठा है जो ये आत्मा या अनात्मा ऐसे विवेकी विद्वान विद्वान समुदाय विवेकी तो कला यदि माने अनुभती साक्षात्कार करता है विद्वान उस आत्मतत्व को साक्षात्कार करता है किस रूप से है? अहम ब्रह्मास्मी ऐसा आत्मतत्व है समाधि माने यहाँ पर वो ब्रह्माकार वृत्ति को समाधि बोलिए ब्रह्माकार वृत्ति में विद्वान माने विवेकी व्यक्ति वह पूर्ण ब्रह्म का हृदय में हृदय हिर्दय माने हृदयस्त मन में मन में वृत्ति बनाएगा वो अहम ब्रह्मास्मी यही ये हृदय का अर्थ है हृदयस्त मन लक्षणा है यहाँ हृदय माने मांसखंड है उसमें मन है तो वो मन में वृत्ति बनाता है अपने हृदय में वृत्ति बनाना माने हृदय स्थ मन में वृत्ति बनाता है उसका अनुभव करता है मन में अनुभव जैसे मैं मनुष्य हूं या अनुभव कर रहा है मन में होता है ना अनुभव वैसे अहम ब्रह्मा मन में होना है ऐसा कहा आगे वही ब्रह्म तत्व का फिर कहते हैं प्रकृति विकृति शून्यम भाव भाव सबंद दूर निगम बचन सिद्धं निस्म प्रसिद्ध कलय विद्वान्ह्म पूर्ण स प्रकृति विकृतिशन्यम भाव भाव शमरसम सनम मानस मंद दूर निगम वचन विद्वान् निस्म समाधौ ओ ब्रह्म पूर्ण सो ब्रह्म माने हम तो सुन रहे हैं अपने आप वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं किन्तु विद्वान जो है विद्वान रहता है विवेकी विद्वान भी अलग अलग प्रकार के विद्वान होते हैं कोई गणित का होगा कोई किसी का होगा कोई किसी का यहाँ विद्वान शब्द जब आता है तो आत्मा अनात्मा विवेकी को विद्वान कहा जाता है यहाँ यहाँ का विद्वान आत्मा अनात्मा विवेक करने वाले हैं विद्वान है मान छानबीन करके बैठा हुआ यह अनात्म पदार्थ है ये हेय है यह आत्मा है ऐसा उसको यहां विद्वान कहा जाता है बेराम विद्वान सबका था अलग अलग विषय के विद्वान लौकिक विद्वान बहुत प्रकार विषय विषय के विद्वान पाए जाएंगे अलग अलग ढंग के हैं लोग में विद्वान अलग Voltवान अलग ढंग के हैं कोई साइंस में होगा कोई गणित में होगा कहीं कहीं होगा कोई विज्ञान में होगा जानकारी जानकार व्यक्ति को विद्वान बोलते हैं यही होता है जानकार जब होता है ना एक विषय में निष्णार्थ होता है विद्वान बोल देते हैं उसको किन्तु यहाँ का विद्वान कोई लौकिक पदार्थ का विशेष ज्ञाता नहीं आत्मा और अनात्मा छानबीन करके बैठा हुआ व्यक्ति को यह विद्वान शब्द से बोलते हैं वेदांत ऐसा एक तत्व है देखो प्रकृति विकृति शून्य प्रकृति होता है कारण और विकृति होता है कार्य संसार में दो कोटि के पदार्थ पाए जाते हैं कारण भाग और कार्य भाग जैसे मिट्टी कारण और घट कार्य और मिट्टी भी कार्य है किसी की अपेक्षा जल की अपेक्षा कार्य है और उस स्थिति में जल कारण हाँ ऐसा माने या तो विकृति अवस्था में होगा ये संसार के पदार्थ या प्रकृति अवस्था में होगा दो होते हैं जैसे धागा प्रकृति है और कपड़ा विकृति ऐसा होता है माने धागा से कपड़ा बनता है मिट्टी प्रकृति है तो घट विकृति है संसार के पदार्थ में जब देखते हैं तो दो में से एक बुद्धि होगी आपकी या तो कारण रूप में देखेंगे कि उस पर किसी न किसी का काम आता है वो जो काम आता है कारण और जो हो जाता है वो कार्य उससे जो होता है वो कार्य ऐसे ही दो में से एक बुद्धि बनती है संसार के पदार्थ कुछ प्रकृति रूप है तो कोई विकृति रूप जो प्रकृति इसके लिए होगा वो किसी का विकृति बना हुआ भी होगा जैसे एक व्यक्ति पिता भी होता है पुत्र भी होता है दोनों होता है एक ही व्यक्ति है वो पिता भी है पुत्र भी है होता है कि नहीं होता वो पुत्र होगा उसके पिता के दृष्टि से वो पुत्र है और उसके पुत्र के दृष्टि में वो पिता है व्यक्ति एक ही होता है जिस व्यक्ति के हम चर्चा कर रहे हैं ये पिता भी है ये पुत्र भी है एक ही व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के जो पिता के दृष्टि से देखेंगे तो पुत्र है वो और उसके पुत्र के दृष्टि से देखेंगे तो पिता है वो वैसे कार्य कोई कारण बना हुआ है कोई कार्य बना हुआ है कुछ पदार्थ ऐसे है ये कारणी कारण होते हैं कोई कार्य कार्य भी होता है तीन भाग में होते हैं मूल कारण जो होगा वो कारणी कारण में रहेगा वो कार्य नहीं बन पाएगा और अंतिम कार्य जो होगा वो कार्य कार्य में रहेगा क्या रहेगा जैसे शरीर के बाद आगे कुछ नहीं होना यह अंतिम कार्य है प्रकृति का तो और बीच वाले कार्य भी होते हैं कारण भी होते हैं एक के लिए कार्य तो एक के लिए कारण तो प्रकृति और विकृति दो भावों में हम संसार के पदार्थों को अनुभव करते हैं या कारण रूप में या कार्य रूप में ये दोनों से रहित आत्मा माने आत्मा किसी का कार्य भी नहीं है और आत्मा किसी का कारण भी नहीं है तो जगत का कारण जो परमात्मा करके कहा जाता है वो शुद्ध अवस्था में नहीं है माया विशिष्ट अवस्था में है यहां पर जो चर्चा हो रही है शुद्ध आत्मा की आत्मा को कारण माना हुआ है किंतु सबल ब्रह्म जो बोलते हैं जिसको शक्ति विशिष्ट अवस्था माया विशिष्ट अवस्था वो वो तो कारण है किन्तु यहां जो चर्चित है शुद्ध अवस्था की चर्चा है वो किसी का कारण भी नहीं और किसी का कार्य भी नहीं प्रकृति विकृति भाव से शून्य माने रहित है वो माने कार्यकारण भाव से रहित है यह आत्मतत्व जो है ना जिस आत्मज्ञान से मोक्ष मिलना है वह आत्मतत्व तो किसी के कारण भी नहीं है किसी का कार्य भी नहीं है। आत्मा किसी से पैदा भी नहीं होता और आत्मा से कोई पैदा भी नहीं होता ऐसा तत्व तो है आत्मतत्व प्रकृति विकृति शून्यम रहितम प्रकृति माने कारण विकृति माने कार्य दोनों भाव से रहित वो आत्मतत्व ऐसा आत्मा है और भावना पीत तो भाव कहते मन के जहां तक मन दृश्य बनाता है उसको कहते हैं भावना मनोवृत्ति मन घटाकार पताकार कल्पना करता है ना मन बनाता है उसको कहते हैं भावना जो मनोवृत्ति का नाम है भावना मन जैसा जैसा रंग बनाता है उस आकार को भावना कहते हैं भावना अतीत तो कहते हैं भावना से अतीत है माने मन जहां तक सोच करके पहुंचता है वो आत्मा नहीं होता वो संसार के ही पदार्थ होता है मन जो दृश्य मन को अनुभूत जो करता है मन वो क्या है वो संसार के पदार्थ होता है भावना से अतीत है भावना मान मनोवृत्ति मन जैसा जैसा आकार बनाता है ये आकार कोई ब्रह्म का आकार आत्मा का आकार नहीं होता संसार के पदार्थ आकार होता है मन के आकार जितने भी बने हुए जाते हैं वो आत्मा तो इससे अतीत है भावना अतीत है। और कहते हैं फिर वो शून्य होगा कुछ नहीं होगा कहते ने भावम वस्तु है वो भाव माने वस्तु बौद्ध कहेंगे ना जब प्रकृति विकृति भी नहीं है और मन जो जो सोचता है वो भी नहीं है भावना मन के सोच को भावना कहते हैं सोच माने वृत्ति सतत आकार बनाता है मन उसका नाम है भावना उससे भी अतीत है बोला उसके मन के विषय नहीं होना कहा तो फिर शून्य होगा कहते ने भावम वस्तु है वो आत्मा एक वस्तु है यह नहीं कि अभाव करके घोषित कर दो उसको भाव है वस्तु है ऐसा कैसे तो कहते है? निगम वतन सिद्धम हाँ। अच्छा सम कहते हैं एक रस रहता है वो समरस कभी भी उसमें उथल पुथल नहीं है ये शरीर में तो उथल पुथल है हाँ। कभी दो किलो बढ़ जाता है तो कभी दो किलो घट जाता है खुराक ठीक मिले तो दो किलो बढ़ जाता है और खुराक कमजोर हो गया दो किलो घट जाता है ये समरस नहीं है विषम है यह है। संसार के पदार्थ ऐसे विषम होते हैं अरे माने कभी कम कभी ज्यादा कम ये ज्यादा होते रहते हैं ये समरस नहीं है किंतु आत्मा समरस है एक रस रहता हमेशा वहाँ घटना बढ़ना टूटना फूटना कुछ नहीं होता टूटना भी नहीं फूटना कुछ भी नहीं होता समरस है माने एक रस एक ही स्वभाव है उसका एक ही स्वरूप है माने ज्यादा भी नहीं होता कम भी नहीं होता बागी पदार्थों में तो कभी ज्यादा वृद्धि हो गई आपको अच्छा खुराक मिल जाए एक महीने में दो तीन किलो बढ़ जाता है और खुराक में कमजोरी होगी तो एक ही महीने में दो चार किलो घट भी जाता है इसकी स्थिति ऐसी है कि समरस नहीं है उथल पुथल वाले हैं संसार के पदार्थ मात्र सारे ऐसे हैं कभी वृद्धि कभी खास कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं ऐसे देखे जाते हैं सारे किन्तु आत्मा ऐसा है न बढ़ेगा न घटेगा समरस एक रस है वो कर्म करने से आत्मा की वृद्धि होती नहीं है कर्म न करने से हानि भी नहीं न करना वर्धते नो कनियान आया ना में, किसी कर्म से आत्मा की वृद्धि नहीं होती है न करने से कुछ कमी भी नहीं उसकी कुछ उस भी नहीं तो समरसम माने एक रस है माने अपने स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होता हो उसको कहते हैं एक रस शरीर आदि विचलित होते रहते हैं तो ये समरस नहीं है समरसम कहा आगे कहते हैं असमानम कहते हैं हम जब अमुक व्यक्ति के पहचान के लिए नहीं जानते हैं तो क्या उसके समान है करके बोलते हैं सादृश्य होता है समान शब्द सादृश्य के लिए प्रयोग होता है अमुक व्यक्ति अमुक के समान है बोलते हैं हम क्या बोलते हैं अमुक व्यक्ति कैसा है अमुक के समान ऐसा देते हैं तो सादृश्य को समान शब्द का प्रयोग होता है सादृश्य में समान शब्द का प्रयोग सादृश्य होता है मैंने सादृश्य रही था का होता है उसके लिए कोई उपमा आई नहीं उपमा सादृश्य एक चीज है यहां असमान शब्द से बोला उसी को निरुपम बोला था पहले अभी असमान हम बोलते हैं उपमा बोले सादृश्य बोले समान बोले एक ही अर्थ पर्याय होते हैं कभी कभी हम कहते हैं वो जैसा बोलते हैं है ना कभी कभी उसके समान बोलते हैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैंने पूछा महाराज अमुक व्यक्ति को अमुक व्यक्ति के पास जाओ आपने कहा मैं उसको जानता था तो मैं कहे आपके परिचित एक व्यक्ति होगा उसको बता दू उसके समान है वो तो उसको आप जानते हैं तो एक व्यक्ति को एक एकाएक आप पहचान जाएंगे तो उसके सदृश है अथवा उसके समान है बोलना एक ही बात होता है ये तो उपमा बोलते हैं तो। असमान माने निरूपम है उपमा नहीं दी जा सकती है वो आत्मा कैसा है अमुख जैसा है भेड़ जैसा बकरी जैसा मुर्गा जैसा ऐसा नहीं होता है उसके लिए कोई सादृश्य नहीं है असमानम इसलिए का असमान है माने सादृश्य रहितम ये अर्थ है उसके लिए कोई उपमा नहीं है सादृश्य नहीं आत्मा के लिए आगे मान संबंध दूरम माप दंड लेकर के जो चलते हैं ये इतना लंबा है ये इतना छोटा है ये माप दंड जो होता है उसको मान कहते हैं मान माने माप उसके संबंध से बहुत दूर है आत्मा माने माप हो ही नहीं सकता इतना लंबा इतना चौड़ा माप नहीं हो पाता मान संबंध दूरम मापदंड से बहुत दूर है आत्मा उसको मापना संभव नहीं है विभु है मान संबंध दूर हम माने माप जो हम कहते हैं ना लंबा चौड़ा इत्यादि में माप लेते हैं वह नहीं चलेगा मान संबंध से दूर है मान मान या सम्मान नहीं या मापदंड मापदंड से रहित है माने छोटा बड़ा लंबा चौड़ा ऐसा कहना बनता नहीं उसको जिससे रहित दूर है वो होता ही नहीं से सुन है वो आगे निगम वचन सिद्धम आत, ऐसे आत्मा है करके क्या प्रमाण है एक प्रश्न आएगा मन में जिज्ञासा हो सकता क्या प्रमाण कहते वेद के वचनों से सिद्ध है निगम माने वेद आत्मा वैदमगरे आशीन इत्यादि वेद आत्मा के बारे में चर्चा है निगम मन वेद निगम वचन सिद्धम वो आत्मा वेद के वचनों से सिद्ध है शास्त्रों के वचनों से सिद्ध है आत्मा आत्मा है वेद निगम माने वेद तो सबसे बड़ा प्रमाण वेद से बड़ा प्रमाण तो कोई यही नहीं शब्द प्रमाणों में सबसे बड़ा प्रमाण वेद का होता है तो उसके वचनों से सिद्ध है शब्द प्रमाण से सिद्ध है आत्मा वेद के द्वारा सिद्ध है और कहते हैं अनुभव भी करते हो यही नहीं कि वेद वचन से सिद्ध है हाँ वेद ने कहा होगा कहीं ऐसा नहीं नित्य नित्यम अस्मत प्रसिद्धम अरे बाबा रोज अपरोक्ष कर रहे हो तुम आत्मा को नित्यम अस्मत माने अहम तो अस्मत का ही अहम बनता है प्रथमा में अस्मत शब्द होता है प्रथमा के एक वचन में अहम बनता है अहम रूप से नित्य तुम अनुभव कर रहे हो जिस आत्मा की किस रूप से अहम रूप से नृत्य अस्मत प्रसिद्धम अस्मत माने अहम वो अस्मत शब्द से अहम बनता है तो नित्य अहम रूप से प्रसिद्धि है आत्मा की निरंतर अहम अहम अहम होता है आत्मा को लेकर होता है आत्मा को लिए बिना अहम नहीं होता कभी कभी बिगाड़ देते हैं दूसरे स्थान में जोड़ देते हैं आप वो अलग बात है तो नित्य निरंतर अस्मत प्रसिद्ध माने अहम शब्द के द्वारा प्रसिद्धि मुं, है आप खाली अहम बोलने से काम नहीं चलेगा ना अहम का स्वरूप को समझना पड़ेगा खाली अहम मंत्र तो केवल बोलने से भी काम कर जाता है हाँ। किंतु वो अहम का स्वरूप समझना पड़ेगा तो मंत्रा है, मंत्रा महा है तो महामंत्र है मंत्र नहीं महामंत्र है अहम किंतु स्वरूप समझना पड़ेगा उसका अर्थ समझना पड़ेगा जैसे बीज वगैरह देते हैं ना तो, कि है। तो है। किन्तु तो, होना पड़ेगा की ये अहम के स्वरूप से समझना पड़ेगा नए के सांप के बीच झाड़ने का मंत्र आप जानते हैं अर्थ जानते नहीं झाड़ देते हैं सांप का जहर उतर जाता है वहां अर्थ ज्ञान की जरूरत नहीं है मंत्रों में माने मंत्र प्रयोग से ही काम करते हैं किंतु यहां ऐसा मंत्र प्रयोग से काम नहीं चलेगा अर्थ ज्ञान होना पड़ेगा उसका अहम शब्द का अर्थ क्या निकलता है वहां पहुंच रहा अन्यत्र वो वो तो, वो तो तो अहम शब्द का बाच्यार्थ तो शरीर आदि होते हैं अहम यहां भी होता है ना अहम कहते समय भी यही होता है इसका अर्थ यही समझते हैं लोग में यही समझते अहम माने मैं मैं माने, माने शरीर यही होता है बाच्यार्थ यही होता है अहम का किन्तु अहम का लक्ष्यार्थ से लेना है आत्मा को क्योंकि लोक व्यवहार में भी हम कभी बाच्यार्थ में बैठते हैं कभी लक्ष्यार्थ में बैठते हैं दोनों रूप से चलता है बाच्यार्थ लक्ष्यार्थ शब्द प्रयोग करने पर दिमाग चकराता है किंतु आप दोनों का प्रयोग करते हैं जैसे अमुक व्यक्ति जा रहा है बोलते हैं क्या बोलते हैं देवदत्त नाम है अमुख व्यक्ति जा रहा है ऐसा बोलेंगे तो वहां वो अमुख अमुख का अर्थ कौन होगा वहां सर अमुख व्यक्ति स्वर्ग चले गए बोलते हैं जब स्वर्ग सिधार गए ऐसे बोलते हैं ना परम धाम चले गए तो वहाँ अमूक शब्द का अर्थ क्या होगा जीवात्मा हाँ जीवात्मा है और अगर स्वर्ग जाने वाला है तो <laughs> जीवात्मा अगर स्वर्ग का बोल रहा हो तो जीवात्मा होगा किंतु वह लक्ष्य हुआ बातचीत अर्थ तो शरीर के लिए प्रयोग होता था उसी व्यक्ति के लिए कहाँ प्रयोग होता था वह व्यक्ति करके जो बोला जाता था जब तक यहाँ था तब तक शरीर में होता था किन्तु आज शरीर में नहीं होगा वह व्यक्ति का प्रयोग अमुक व्यक्ति का नाम किसमें प्रयोग जीभ में प्रयोग हो गया वो लक्ष्यार्थ है वो तो so, हम लोग में भी दो तरह का शब्द प्रयोग करते हैं कभी बाच्यार्थ रूप से कभी लक्ष्यार्थ रूप से तो so, यहां पर अहम शब्द का लक्ष्यार्थ रूप से प्रसिद्ध है कहना चाहते हैं नित्य अस्मद प्रसिद्धम बाच्यार्थ रूप से तो शरीर आदि है अहम मैं खाता हूं पीता हूं जाता हूं उड़ता हूं शरीर को लेकर व्यवहार करता है यह अहम यहां लगाता है यह अहम का वाच्यार्थ है लक्ष्यार्थ होता है वह अहम शब्द का जो लक्ष्यार्थ है उसमें बैठना होगा वही एक प्रसिद्धि है आत्मा नहीं है करके झुठला नहीं सकते शून्यवाद नहीं आ सकता है शून्यवाद हाँ। की प्रशक्ति नहीं है यहाँ है जो शून्यवादी वो भी मय शब्द का प्रयोग तो करेगा ही करेगा कि नहीं करेगा अहम का प्रयोग होगा किंतु अहम का प्रयोग शरीर में न करके लक्ष्य में होना चाहिए वो आत्मा होता है बातच्यार्थ तो शरीर आदि होते हैं अहंकार से लेकर के शरीर में अहम होता है कि वाच्यार्थ है लक्ष्यार्थ नित्य नित्यम अस्मद प्रसिद्धम अस्मद शब्द का अहम बनता है प्रथमा एक वचन इसलिए छंद बनाना था इनको इसलिए अहम न बोल करके अस्मद बोला गया नित्य अहम रूप से प्रसिद्ध है आपकी अनुभूति हो रही है वो वही आत्मा है जिसको ढूंढ रहे हैं आप और रोज अहम अहम कर रहे हैं जो वही तो तुम हो जिसको ढूंढ रहे हो नित्य अस्मत प्रसिद्ध नित्यम अस्मत प्रसिद्धम अहम शब्द के द्वारा प्रसिद्ध है माने शास्त्र वचन से भी प्रसिद्ध है और आपके अनुभव से भी प्रसिद्ध है प्रतिदिन अहम तो कर ही रहे हो आप किंतु वो अहम करते समय में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है इतना ही है लक्ष्यार्थ होगा हो उसका अहम करके जो जन का जो अहम होगा वो शरीर में होता है और जो एक कर्मकांडी का अहम जीत में होता है किसमें होता है मैं यहाँ कर्म कर रहा हूं फल भोगा वहां जो कर्मकांडी व्यक्ति का अहम जीवात्मा में होता है और जो मोक्ष कामी जो लोग होंगे वेदांत के वेदता होंगे उनका अहम आत्मा में शुद्ध आत्मा में होता है लक्ष्य में होता है यह अहम एक सामान्य व्यक्ति भी अहम करता है और एक धर्मात्मा व्यक्ति है कर्मकांड करने वाला वो भी अहम करता है और एक मोक्षकामी जीवन मुक्त पुरुष है वो भी अहम करता है किंतु अहम के ठिकाना अलग अलग है शब्द प्रयोग एक ही हो रहा है जनसामान्य का अहम शरीर में होता है मैं माने शरीर जो जो शीशा में जो दिखाई दिया वो मैं होता है जनसामान्य का मैं कौन होता है जो शीशा में दिखाई दे कौन दिख रहा है शीशा में वही <णुणीवए> <णुणीवए> अहम होता है जनसामान्य मैंने जो शास्त्र संस्कार रहित व्यक्ति है उनका अहम शरीर में होता है किंतु शास्त्र संस्कार तो है क्यों कर्मकांड पर शास्त्रों का अभ्यास है जिनका उसी में लगे हुए हैं वो भी अहम करते हैं मैं यज्ञ करने वाला हूं और मैं इसमें आगे जाकर के फल भोगूंगा। माने पारलौकिक फल संबंधित जब एक करने लगते हैं इस शरीर में अहम करके काम नहीं होता वहां मैं का अर्थ है शरीर करके काम नहीं चला क्योंकि ये शरीर यहीं जलने वाला है यही रहने वाला है और फल मिलना है लोकांतर में जाकर के कालांतर में मिलना है फल यज्ञ आदि यहां होता है इसी लोग में भी फल नहीं मिलना रहा वो फल कहाँ मिल है लोकांतर में अन्य लोग में मिलना है और इस काल में नहीं मिलना है जिस काल में यज्ञ कर रहा है कब मिल है कालांतर में मिलना है भावी में मिलना भविष्य में मिलना है ऐसे यज्ञ करने वाले व्यक्ति को इतना पता होता है शरीर से मैं अलग हूं अभी इस शरीर विशिष्ट होकर के बैठा हुआ हूं आगे उस शरीर विशिष्ट होकर के फल भोगा शरीर विशिष्ट होकर ही काम कर रहा हूं यहाँ और उस शरीर विशिष्ट देव शरीर विशिष्ट होकर के फल भोगूंगा कि भोगेगा कौन मैं भोगूंगा कर्म करते समय में ये पोशाक मेरे पास और फल भोगते समय दूसरा पोशाक होगा शरीर बदलेगा मैं नहीं बदलूंगा किंतु उनका अहम होता है जीव में कर्मकांडियों का अहम होता है जीव में और एक जीवन मुक्त पुरुष का अहम न जीव में होता है नहीं होता है एक जीवन मुक्त पुरुष का जो अहम होगा वो शुद्ध आत्मा में जागता होगा कुटस्त हाँ कुटस्त अहम के ठिकाना अलग अलग है अहम सब करते हैं कह रहे हैं यहाँ निगम वचन सिद्धम नित्य मस्मत प्रसिद्धम हाँ, निगम होता है वेद वचन के द्वारा प्रसिद्ध है आत्मा है वेद करता है आत्मा है आत्मा व ईद मगरी आशीत नान्य इत्यादि ऐद्रीपन से दिन आता है सदैव सोमवेद मग्रे आशी दि आत्मा की चर्चा है आत्मा नहीं है नहीं कह सकते हैं बौद्ध लोग कहते हैं ना कुछ नहीं है शून्य शून्य मारे जीरो ऐसा नहीं जीरो का अर्थ कुछ अर्थ होता नहीं है ऐसा कुछ नहीं तो ऐसा नहीं कह सकते हैं क्यों शास वेद वचन के द्वारा प्रसिद्ध है वो आत्मा नहीं कर सकोगे और नित्यम अस्मद प्रसिद्ध अस्मत शब्द के प्रसिद्ध नित्य प्रसिद्धि है सबके अनुभूति में है वो आत्मा अहम अहम रूप से अस्मतर अहम अहम तो है न प्रसिद्ध आत्मा की उसको नहीं है कैसे हो गया है श्रमित गुण विकार हम विशेषण है उसका सारे गुण के जो कार्य होते हैं अच्छा अच्छा हृदय कल ये विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधो ऐसे जो ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है हाँ उसको समाधि अवस्था में समाधि यहाँ जो निधि ध्यान को समाधि कहते हैं वेदांत की समाधि पहले आपने किसी विषय को सुना यहाँ आत्मा के विषय में सुना श्रवण हो गया आपका यहाँ श्रवण मनन इतिहासन तीन बोलते हैं पहले एक किस व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं हो सुनना पड़ेगा किसी व्यक्ति से जानकारी लेनी पड़ेगी सुनना पड़ेगा श्रवण उसके बाद फिर मनन युक्ति लगाना वहां सुनना उसके बाद समझना वो मनन समझने के लिए है उसके बाद करना जो श्रवण मनन के बाद एक निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं किसी विषय के बारे में आपने सुना और आपने ठीक समझा उसको फिर बनाए रखना होता है क्या होता है बनाए रखने के लिए विधिद्यासन होता है जैसे तत्वमसी तो आदि के द्वारा आपने आत्मा के बारे में श्रवण हो गया सुना और युक्ति लगा करके लक्षणावृत्ति लगा करके उसको अर्थ को समझा भी मैं ब्रह्म हूं यह समझा ठीक है और उसको मजबूत बनाने के लिए उसको बनाने के लिए आवृत्ति चलाएंगे आप अहम ब्रह्माष्टमी अहम ब्रह्माष्टमी ये नीतिद्यासन है ब्रह्माकार आवृत्ति को बनाए रहना ये नीतिद्यासन होता है माने सुनना समझना करना यही है ना तो यहाँ श्रवण मनन नीतिसन का ही अर्थ होता है पहले श्रवण उसके बाद समझना मनन और करना जो निष्कर्ष से एक श्रवण मनन के बाद में एक निष्कर्ष तो आप निकाल ही लेंगे यही कहा ऐसा है करके निष्कर्ष आता है उसको बनाए रखना इसके लिए निदिध्यासन बोलते हैं और ब्रह्माकार वृत्ति बनाए रखना यही है इस ब्रह्माकार वृत्ति को समाधि बोलते हैं मनन ठीक करने से ऑटोमेटिक में जाएगा और, और मनन भी ऑटोमेटिक हो जाता अगर श्रवण ठीक से किया हो तो श्रवण पहले करता ही नहीं वो किया तो सुना नहीं सुना तो वो से सुना इसलिए वहां गड़बड़ चलता है बात यह है अगर श्रवण ठीक से हुआ हो तो मनन करेगा और मनन ठीक से हुआ तो निधि आसन होगा ही होगा मुख्य श्रवण में गड़बड़ कर जाता है जैसे गाली को सुनता है ना वैसे ही इनको सुने गाली को अर्थ के साथ समझता है वो हाँ। और जैसे समझा अर्थ समझ लिया उसने मनन होता ही है वहां को तो ऐसा क्यों कहा मैंने क्या बिगाड़ा था उसका घंटे तक मनन हो जाएगा उस हाँ। चलेगा मनन क्यों अर्थ के साथ समझता है किसको गाली को यहां सुनता है केवल शब्द ही सुनता है अर्थ के साथ नहीं समझ रहा है कुछ गड़बड़ी है गाली शब्द जो सामने वाले ने निकाला है उसका नाम गाली है ना <laughs> नहीं श्रोता जितने वहां पर अपना बुद्धि लगाता है ना बुद्धि यहां लगा दे काम हो जाता यहां गैरअंदाज करता है पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देता जितने गाली में ध्यान दे उतना इनमें ध्यान दे काम बन जाए गाली में तो बहुत ध्यान देता है हाँ। धीरे भी बोला हो उधर एक पकड़ लेता है ऐसी शक्ति आ जाती है गाली के समय में दीवाल के बाहर कोई बोले दीवाल से भी सुनता है किंतु यहाँ यही बोलने पर भी नहीं सुनता माने गैरअंदाज है लापरवाही है यहाँ सही बात ठीक है महात्मा हो गए थोड़ा सुन लेते हैं नहीं तो लोग कुछ बोलेंगे ये भाव से तो सुनता है गाली को जिस ढंग से सुने उस ढंग से इसको सुने तो काम हो सब मनन होगा ही होगा निदिद्यासन भी होगा या कमजोरी है यहाँ के श्रवण में श्रोता की कमजोरी है लापरवाही कर जाता है और वहाँ बड़े सावधानी से सुनता है सुनता है तो ऑटोमेटिक मनन निशन और आजीवन उसके पास जाना नहीं है उस शब्दों को बनाए रखेगा उसका अर्थ बनाए रखेगा हाँ वो चीज यहाँ होना चाहिए था वो भी एक शब्द है ये भी एक शब्द है शब्द ही तो है, गाली भी तो एक शब्द है और ये भी एक शब्द है किंतु उस शब्द को अर्थ से समझता है श्रोता अर्थ से समझा तो मनन होना ही मना है होता। और चौबीस घंटे चिंतन वही चलाता रहेगा नीतिद्यासन कितने अच्छे नीति हो जाए किंतु यहां पर लापरवाही माने मुख्य रूप से इसको इष्ट माना ही नहीं बात इतनी है अगर इष्ट माना हुआ होता तो जरूर करता देखा देखी चल रहा है मुख्य रूप से इष्ट नहीं मान रहा है मुख्य बात यह है तो क्या हृदय कल विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाध ऐसे जो ब्रह्म है जो प्रकृति और विकृति दोनों से सहीद है माने कार्य भी नहीं कारण भी नहीं और मन के जितने भी संकल्प विकल्प आदि उठते हैं ना उसको भावना बोलते हैं उससे अतीत है माने मन के विषय नहीं है वो और भाव पदार्थ है ये नहीं था अभाव बौद्ध लोग कहते हैं शून्य है शून्य माने अभाव कुछ नहीं ऐसा नहीं भाव है समरसम कहा एक रस है कभी भी बढ़ना घटना होता नहीं वहाँ एक जैसा है और असमानम माने उपमा रहित है समान माने उपमा वह किसी की उपमा नहीं दी जा सकती वो आत्मा कैसा है तो ऐसा है कोई व्यक्ति को उपमान देने के पाते है। उसके लिए और मान संबंध दूरम मापदंड से बहुत दूर है वो मापदंड हो नहीं सकता आत्मा की लंबाई चौड़ाई के बारे में मापदंड नहीं चलेगा मापदंड से दूर है और निगम बचन सिद्धम ये फिर नहीं ये है कहो है शास्त्र वचन के द्वारा सिद्ध है वेट वचन के द्वारा सिद्ध है आत्मा ऐसा ब्रह्म और अनुभव से भी सिद्ध है कहते हैं नित्य अस्मत नित्यम प्र... अस्मत प्रसिद्ध अहम शब्द के द्वारा प्रसिद्धि है तुम अहम अहम कर रहे हो वही तो आत्मा है किन्तु तुम्हारा अहम अभी गड़बड़ जगह में है थोड़ा अहम को सुधारो हो, आत्मदर्शन होना अभी होना है जो अहम हो रहा है उसको थोड़ा सुधारो आत्म साक्षात्कार होगा तुम्हारा थोड़ा सुधारना पड़ेगा जो अहम में जहाँ अहम कर रहे हो वहां से उखाड़ो उसको स्थान बदल दो छोटा बदलना पड़ेगा ठीक ऐसा हृदय कलय विद्वान विद्वान जो विदेकी होते हैं ब्रह्मवेत्ता जिनको बोलते हैं यहाँ के विदेकी का अर्थ विद्वान का अर्थ ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म के जिन्होंने साक्षात् किया है वो लोग विद्वान ऐसे जो पूर्ण ब्रह्म है उसको समाधो हृदय कलय समाधि अवस्था में मैंने निधि काल में हृदि माने हृदय स्थ मन में फल साक्षात्व साक्षात्कार करते हैं में आत्म साक्षात्कार करते हैं वो लोग लो। यहाँ का विद्वान करते ब्रह्मविता ऐसा अजरमस्तावरूपित प्रख्यमाख्या विहीनम समितुण विकार शाश्वत शातमेकृति कलय विद्वान्ह्म अजरमरमस्तास वस्तुस्वूप सिशि प्रखण्लाख्यानम समित गुण विकारम शास्वतम शांतमेकम श्रिकल विद्वान ब्रह्म पूर्ण समाधौ आत्मचितन की प्रक्रिया है ये कैसा चिंतन करना आत्मा बता रहे अपना स्वरूप चिंतन ऐसा अजरम वृद्ध अवस्था से रहित जो वृद्धावस्था में आने, आने वाला आत्मा नहीं होता आत्मा अपना स्वरूप है अजरम कहा वृद्धावस्था से रही जरा से रही वृद्धावस्था से रही कहे आत्मा माने इसके मतलब शरीर आत्मा नहीं सदैव वृद्धावस्था में है ये, वो आत्मा होता है आत्मा माने कोई होगा ऐसा नहीं जो सुन रहा है वही उसी से बोल रहे हैं ये नहीं कि आत्मा माने कहीं और मैं तो अलग हूं अपने को उस समय भी अलग ही रख लेता है कोई आत्मा होगा वृद्ध से रहे मैं तो वृद्धावस्था वाला ही हूं ऐसा नहीं जो सुन रहा है वही आत्मा है वो अजरम, जरा अवस्था से रहित है और अमरम मरता ही नहीं कभी हमारा है कभी मरने वाला नहीं है शरीर बदलते हैं आत्मा नहीं बदलता थान फान पर वस्त्र बदलने की दृष्टांत दिया गीता में बासांश जीणान यथा विहय नवान गृणा नरो पुराण जैसे पुराना हो जाता है वस्त्र तो उसको बदल देता है व्यक्ति नया पहन लेता है तो व्यक्ति बदल गया कि वस्त्र बदला है वहां पुराना वस्त्र छूट गया नया वस्त्र पहन लिया व्यक्ति नहीं बदलता वैसे यहां भी एक शरीर छोड़ देता है दूसरे पुराना होता है जर्जर होता है छोड़ देता है दूसरा नया शरीर लेता है तो ये शरीर बदलने वाला बदलता नहीं है बदलता कौन है शरीर जैसे वस्त्र बदलना माने व्यक्ति नहीं बदलता वैसे आत्मा नहीं बदलेगा आत्मा नहीं मरता ये शरीर छूट जाता है नया शरीर को पहन लेता है वो वस्त्र पहनने के समान है ये पहले वाला उतारना दूसरा पहनना यही तो होता है ना तो अभी जिसमें बैठा था इसको उतार देता है अब ठीक नहीं लगा रहना ठीक नहीं है अब ये थोड़ा कपड़े फटने पर उतार देता फेंक देता है चाहे कितने भी बढ़िया कपड़ा पहले खरीद लाया हो फटने के बाद तो फेंकना ही पड़ता है उस फेंक देता है व्यक्ति कितनी भी किमती हो पहले कीमत अब किमत नहीं रहा वैसे ये भी जब जर्जर हो जाता है तो वह आत्मा इसको बदल देता है दूसरे को ग्रहण करता है तो शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलता तो इसे यहां अमरम कहा कभी मरने वाला नहीं होता आत्मा अमर है जरा अवस्था से रहित है अमर है और अस्ता आवास, आवासम कहते ये जो आवास है आकार है इससे अस्ता है आकार रहित है आत्मा ये जो आभाष जितने भी आकार बने हुए हैं इससे रहित आत्मा है ये नहीं समझना कि आंख का विषय आत्मा को देखने के लिए इस आंख का प्रयोग कभी नहीं करना भूल से भी क्यों इसका विषय नहीं है वो तो एक ज्ञान रूपी वृत्ति जो आप चक्षु जो बनेगी आपकी एक विवेक दृष्टि से चलेंगे कौन सी दृष्टि उससे देखना होता है ये चक्षु का विषय आत्मा ने किया आभाषक अस्त आभाषक ऐसे अस्त आगे आभास है नहीं, तो नहीं अभाव कहाँ है स है आगे अस्त है आवास जिसमें ऐसा है अस्तभाव ऐसा दिया पाठ, क्या? है पाठ अस्त अभाव वस्तु ऐसा दिया है अस्ताभाव दिया है नहीं ऐसा अस्ताभाव वस्तु स्वरूप हम ऐसा अस्त है अभाव जिसमें वही हो जाएगा या आवास दिया है वहां अभाव दिया एक ही बात है अभाव अस्त है माने शून्य नहीं मान सकते उसको या आभाष वस्तु से अतिरिक्त है वो है वस्तुरूप है क्या है वस्तु स्वरूप है वो आत्मा ऐसा है माने शून्य करके चलेगा नहीं वस्तु स्वरूप है और स्तिमित सलिल राशि प्रखम स्थिर जो जल, जल का ढेर होता है ना उसके समान है यार हलचल रही तो स्थिर जल होगा किसी बर्तन में आप जल रखेंगे स्थिर हो जाता है तो जैसे कुएं के भीतर में जल जो अब बाल्टी जब आप नहीं डालेंगे तो स्थिर होता है स्थिर जो सीमित सलिल राशि प्रख्याम कहते हैं सलिल राशि के समान सीमित स्थिर है ऐसा है ऐसा और आख्याविहीनम आख्या मान आख्या नाम रूप कथन से रहित है आत्मा आख्या से रहित है माने स्थिर है कैसा स्थिर है जैसे स्थित अवस्था के जल राशि शांत अवस्था के जो स्थिर अवस्था के जल राशि के समान स्थिर है और आख्या विहीनम आख्या मान नाम रूप जिसका कथन करना जैसे ये खड़ा है तो एक नाम जरूर होगा कुछ नहीं तो यह करके बोलते थे क्या सर्वनाम से प्रयोग करेंगे अगर नाम कोई न हो क्या लगा देंगे यहाँ वहां से काम चलाते हैं कोई नाम हो गया उसका क्या हो गया देवदत्ता यज्ञ दत्ता आदि नाम रखते हैं इनको अगर वो नहीं हो नाम नहीं आए तो क्या शब्द प्रयोग कर देंगे यह वह से काम चला वही यहाँ वहा नाम हो गया शब्द प्रयोग होता है और उसकी आकृति भी होगी नाम रूप है किन्तु ये दोनों से रही था आख्या का, आख्या माने नाम रूप नाम रूप से रही थाया हीनम रहित है माने जो नाम जितने भी संसार में पाए जाते हैं आकार वो आत्मा नहीं होता अपना स्वरूप नहीं होता और समित गुण विकारम सारे संसार के पदार्थ गुण के विकार होते हैं सदगुण रजगुण तम के विकार हैं सब उसमें शांत है गुण विकार के अभाव है जिसमें वो गुण का विकार नहीं होता समित गुण विकारम ऐसा गुणों के विकार से रहित तीनों गुण के विकार में नहीं आता वो आत्मा तीनों गुणों के विकार तो संसार के तरफ हाँ है ही है दृश्य कोटि में है आत्मा तीनों गुणों के विकार में किसी भी गुण के विकार नहीं होता है। ना न गुण का विकार ना रजोगुण मैंने सतुगुण गुण रजोगुण गुण से बना हुआ नहीं आत्मा जो बनता है उसी को विकार बोलते हैं वो तो विकार से रहेंगे ऐसा शाश्वतम स्थाई है आत्मा शाश्वत है निरंतर रहने वाले को शाश्वत कहते हैं शाश्वत है और शांतम उसमें कोई हलचल नहीं है शांत है आत्मा हलचल तो मन के नीचे जब हम होते हैं तो हलचल होता है मन में शरीर में यहां क्रियाएं हैं इंद्रियों में उस स्थिति में हलचल होता है उस अवस्था में वो हलचल नहीं शांतम और कितने हैं कहते हैं एकम एक है आत्मा एक ही है ये नहीं आई कहते हैं भिन्न भिन्न है। ये शरीर में भिन्न वो शरीर भिन्न ये भिन्नत्व तो बास उपाधि के कारण ये शरीर सभी शरीरों को हटाओ बुद्धि से तो आत्मा में क्या मिलेगा एकता एकक तो मिलेगा मिलेगा जैसे जितने घट बने तो उतने घट आकाश वाजते थे उपाधि काल में सब घट को फोड़ दिया तो वो आकाश कितने में मिलेगा एक वैसे यहां भी आत्मा को भेद करने वाले शरीर बने हुए हैं इन शरीरों को बुद्धि से हटाओ आत्मा ये ही पाया जाएगा एक अम एक है ऐसे आत्मा को ब्रह्म पूर्ण जो पूर्ण ब्रह्म है ऐसा पूर्ण ब्रह्म को व्यापक ब्रह्म को समाध हूं विद्वान हृदय कल विद्वान माने ब्रह्मविता लोग हैं जो तो अपने मन में साक्षात्कार करते हैं ऐसे आत्मा का मैं शिता आत्मा ऐसा आत्मा हूं ऐसे भाव माने मैं मनुष्य हूं यह भाव में नहीं होते मन की भाव है जैसे मन की भावना बनाई वैसे तो जीवन बनता है एक महापुरुष एक संसारी में अंतर क्या है शरीर में तो अंतर है ही नहीं और साधना करने से शरीर में कोई कुछ आना भी नहीं शरीर तो प्रकृति का है अपने ढंग से चलना है अपने ढंग का है किंतु तो? मनोभाव बदल जाता है एक महात्मा साधक होगा उसके मनोभाव कुछ अन्य स्थान में है और एक संसारी का मनोभाव दूसरे स्थान में इतना ही है संसारी और महात्मा का अंदर इतना ही है शरीर में कोई अंतर नहीं है शरीर तो वैसा ही जैसा है वैसा ही है फूले शरीर में अंतर नहीं होता ठीक है खान पान आदि थोड़ा अलग कर देते हैं थोड़ा एक परंपरा है जैसा करते हैं किंतु तो शरीर तो महात्मा भी बुरा हो जाता है शरीर दूसरा भी हो जाता है ये भी रोगी होता है वो भी रोगी होता है होता है न? शरीर में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता जो भी महापुरुष बने हैं मन में परिवर्तन करके बने हैं मन परिवर्तित हो गया उनका दूसरे जीवन में होते हैं यही है आगे समाहितात् सफली छिंदमगंधगंधित यदेन पंस्वं सफलीखंडम किच्छिबंदम बवगंधगंधितम यने नस्तम सफली कुरुस्विये समाता अंत करणा सन मन को एकाग्र करते हुए माने आपको इस मार्ग में जाना हो तो सबसे पहले मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है पुथल पुथल छोड़ो मन के समाहत अंत करणासन अंतकरण को समाहित करते हुए अंतकरण मन को नियंत्रण करते हुए एकाग्र करते हुए स्वरूप माने अपने स्वरूप में ही देखो अपने ही ऐश्वर्य देखो अपने स्वरूप में अपने ऐश्वर्य देखो कहते बिलो का यह आत्मानम अखंडम वैभवम जो अखंड वैभव है कभी खंडन नहीं होने वाला वैभव कभी खय नहीं होने वाला वैभव है आत्मा में ऐसे वैभव को अपने आत्मा में ही देखो मन को नियंत्रण करके एकाग्र करके विलोक मैंने देखो क्या देखो आत्मानम अखंड वैभवम अखंड वैभव आत्मा के जो अखंड ऐश्वर्य है उसको देखो क्या ऐश्वर्य है पूर्व में कहा था क्या है अजरम अमरम अस्त आवास वस्तु वस्तुस्वरूप इत्यादि आत्मा के वैभव ही है बार बार मरना पड़ रहा है आत्मा कभी मरने वाला नहीं है अजर है अमर है आत्मा का ऐश्वर्य ऐसा ऐश्वर्य उसको देखो उस तरफ ध्यान दो ये देखना है और बंधम भवगंध गंधितम ये संसार गंध से गंभीत जो दुर्गंध युक्त ये जो संसार है बंधन है इसको बिच्छि विशेषेण छिंदी बिच्छि काट डालो इसको छेदन कर डालो असंघ शस्त्र लाओ इसको काटो ना ये लोहे के तलवार से काटने से काम नहीं चलेगा कौन से शास्त्र असंघ शास्त्र असंघ शस्त्र दृढ़ इसको काटने के लिए असंघ रूपी शस्त्र चाहिए लोहे के तलवार से काटने से तो फिर आ जाएगा जैसे वृक्षों को काट देते हैं ना फिर जड़ से अंगूर आगे, फिर फैल जाता है तो ये शरीर काटेंगे चाकू देंगे, तो फिर दूसरा मिल जाए न जाने अभी जैसा मिला ऐसा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे इसको ऐसा है। असंग रूपी शस्त्र से काटो असंग शस्त्र से काटो ये इतने ना बड़ा प्रयत्न से काटना भैया ये काटने में बड़ा मुश्किल है कटता ही नहीं है ऐसा ये ब्रिक्षा, ऐसा एक है ये संसार रूपी वृक्ष ऐसा वृक्ष है कटता ही कोशिश करते हैं क्यों करते जो कुलाड़ी होगा उसी के धार गोदा हो जाता है इधर करता नहीं हा? ऐसी स्थिति है कहते हैं इतने है न बड़े प्रयत्न से काटना इसको सावधानी से काटो पुस्तको हम सफल ही से जो मानव जीवन है ना उसको पूछ कहा इसको सफल करो मानव जीवन की सफलता यही है आत्मज्ञान में पहुंच जाओ अपना पहचान करो यत्ने न पूछतम सफल ही पुरुष है खूब प्रयत्न लगा करके इस जो मानव जीवन है ये पूछते माना मानव जीवन इसके सफल करो खान पान रहन सहन आदि तो बहुत खाया बहुत पहना या वर्तमान में भी अन्य शरीर में भी हो सकता है सब तो काम किंतु एक ही काम अन्य शरीर में नहीं हो सकता मैं कौन हूं क्या हूं कैसा हूं कहाँ से आया कहा जाना ये मानव एक विवेक शक्ति विशेष है ये विचार कर सकता है पशु आदि में नहीं हो पाएगा तो ये यही विवेक विशेष करें तो आपका मानव जीवन सफल होगा नहीं तो पशु की सामान्य जीवन है सामान्य खान पान आदि की व्यवस्था हर व्यक्ति अपना कर रहा है राम सहन पशु भी अपने रहने के सहान में दिन भर चढ़ने जाते हैं शाम में उनका ये रड्डा बना हुआ होता है चाहे घर के हों चाहे जंगली जो होंगे उनको भी कहीं नहीं एक बनाया हुआ होता है अपने प्रातकाल हो गया खान की व्यवस्था रहने के शहन की व्यवस्था आदि तो वो भी कर रहे हैं इतने करके कोई आपकी विशेषता नहीं है आपके विशेषता तो यही है आपकी बुद्धि तभी मानी जाए आत्मान आत्मा विवेचन करके अपने आप में पहुंचो ये मानव जीवन की सफलता है ऐसा कहा एक श्लोक रह गया भाव आत्मात्मस्तम न भूय कल्प से ध्वनि सर्वोपाधिमुक्तम सच्चिदानंद मद्वयम भाव यात्म आत्मस्थम न भूय कल्प से तुम्हारा स्वरूप ऐसा है भैया ऐसी भावना करो कैसी भावना करना सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम शरीर उपाधि से रहित कोई भी उपाधि नहीं जिसमें शरीर नहीं इंद्रियां नहीं मन नहीं प्राण नहीं बुद्धि नहीं ये उपाधियां नहीं सारी उपाधियों से रहित है तुम्हारा स्वरूप ऐसा है मनुष्य तुम नहीं हो यह उपाधि है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम सारी उपाधियों से रहित मुक्त जो आत्मा है और उसका स्वरूप कैसा है शचित, सचित सचिद सचिदानंदम सच्चित आनंदम सतरूप है चेतन है सुखरूप है और आनंद रूप है और अद्वय है एक है ऐसे आत्मा को भावया चिंतन करो उस आत्मा का चिंतन करो मैं ऐसा हूं करके चिंतन करो कहा चिंतन करना कद आत्मस्थम आत्मानंद आत्मस्थ मन में अपने मन में स्थित होकर के वो आत्मा का कर चिंतन करो अपने ही चिंतन करो मैंने मनोभाव आत्मा का लगाओ मैं एक मनुष्य हूं ये भावना मत बनाओ मैं आत्मा सच्चिदारू ये भावना बनाओ ये कहा न भूया या कल्प फिर इसका परिणाम क्या होगा फिर संसार मार्ग में दोबारा नहीं जाएगा उसके लिए योग्यता नहीं होगी अने संसार मार्ग में न भू या फिर तुम उसके लिए समर्थित समर्थ नहीं रहोगे अयोग्य हो जाओगे कहाँ जाने के लिए संसार मार्ग में जाने के लिए अगर आत्मचिंतन करोगे तो तुम्हारे में एक अयोग्यता आएगी कौन सी अयोग्यता वो अयोग्यता नहीं रहेगी अभी जब तक आत्मचिंतन नहीं करेंगे आप वहाँ के योग्य हैं कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ योग्य तो कहते हैं अध्वने न भूय कल्प इस मार्ग में संसार भटकने वाले मार्ग में तुम फिर समर्थ नहीं हो गए ऐसा आत्मचिंतन तो करो कहा समय हो चुका है यही लगता